स्मरण अग्नि स्वरूप, अग्निस्वरूप स्वरूप, परमात्मा रणौतनी ओ प्रेमी सज्जनों एक ईश्वर विश्वासी को ईश्वर के प्रति कितना विश्वास रखना चाहिए एक ईश्वर विश्वासी का ईश्वर पर कितना विश्वास होता है ये बात इस मंत्र में आज के मंत्र में कही गई है आज जो मंत्र ले रहे हैं ये महर्षि दयानंद के द्वारा संग्रहित पुस्तक आर्यनय के प्रथम प्रकाश का छठा मंत्र है और ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का छठा मंत्र है इस प्रकार से ऋग्वेद के प्रथम पांच मंत्रों में परमात्मा को अग्नि शब्द से संबोधित किया गया परमात्मा के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया उसी क्रम में इस मंत्र में भी अग्नि शब्द आया है इस अग्नि की पीछे चर्चा की गई जिस अग्नि के बारे में पिछले पांच मंत्रों में वर्णन किया गया उसी अग्नि के बारे में यहां भी कुछ कहा जा रहा है मंत्र है यदंगदाशुषे तम अग्ने करिष्यसि करवेत सत्यम अंगिरा यदाशुषे तम अग्नि प्रथम पंक्ति में दो संबोधन है अग्ने हे अग्नि स्वरूप परमात्मा एक भक्त के मुख से परमात्मा के प्रति ये वचन वेद में कहलवाया जा रहा है परमात्मा चाहता है कि भक्त लोग परमात्मा के प्रति मेरे प्रति इस प्रकार की भावना रखें इस प्रकार का कथन करें भक्त कह रहा है हे अग्नि जिस अग्नि का पीछे पर्याप्त वर्णन आया उस अग्नि को हे अग्ने आप त्व एक संबोधन और किया अंग हे अंग स्वरूप परमात्मा महर्षि ने इसका अर्थ किया हे मित्र इस प्रकार से मित्र अति निकट होता है हमारा आत्मीय होता है हमारा अपना होता है और उसको हम संबोधित करते हैं मित्र हमारा सदा हित चाहता है जैसे हम मित्र को अपना समझते हैं वैसे मित्र भी हमें अपना समझता है और इतना अपना समझता है जैसे कि दोनों एक ही हों जैसे कि मित्र मेरे ही शरीर का भाग हो जैसे शरीर का एक एक अंग हमारा अपना प्रतीत होता है हमारे लिए हितकारी होता है हमारे लिए उपयोगी होता है ऐसे ही कहा हे अंग परमात्मा जैसे अंग स्वरूप है जैसे हमारे शरीर का एक एक अंग हमारे लिए कितना निकट है हमारा अपना प्रतीत होता है ऐसे अत्यंत निकटता के लिए अंतरंगता के लिए ये संबोधन दिया जाता है अंग हे अग्नि अग्निस्वरूप नेतृत्व करने वाले और अंग मित्र स्वरूप परमात्मा आशुषे देने वाले के लिए जो तो देता है किसे देता है किसी को भी देता है विशेष रूप से परमात्मा को जो देता है अन्य किसी को देता है परमात्मा के विधान के अनुसार देता है दिन को देने के लिए परमात्मा ने उपदेश दिया है जो धर्म को बढ़ाने वाले हैं ऐसे लोगों को देना ऐसे लोगों की सहायता करना संसार में सुख शांति बढ़े इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको देना ये परमात्मा के विधान के अनुरूप देना है ऐसे देने वाले के लिए और परमात्मा को स्वयं को देने वाले के लिए इन परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को हम भोजन नहीं दे सकते क्योंकि वो निराकार है शरीर से रहित है भोजन लेता ही नहीं है उसे हम कुछ पुष्प या माला आदि भी अर्पित नहीं कर सकते क्योंकि वो साकार नहीं है निराकार है वो तो हम माला पहना ही नहीं सकते उसको हम पुष्प दे ही नहीं सकते और ये संसार की सारी वस्तुएं तो परमात्मा ने ही हमें दी हैं। परमात्मा के द्वारा दी गई वस्तुओं को ही परमात्मा को हम क्या देंगे ये परमात्मा को कैसे चढ़ाएंगे परमात्मा को क्या देंगे हम महर्षि दयानंद इसके लिए लिखते हैं जो आपको आत्मा आदि दान करता है जो मनुष्य आत्मा आदि का दान करता है आत्मा का दान कर देता है हम सब आत्माएं हैं जीवात्माएं हैं प्रत्येक शरीर का अपना एक आत्मा होता है जिसके कर्मों के फल के अनुरूप उसको वो शरीर मिला होता है और उस शरीर में रह करके वो विभिन्न कर्म करता है पुरुषार्थ करता है हे परमात्मा जो आपको आत्मा आदि का दान करता है आत्मा हमारी अपनी है आत्मा तो हमारा अपना स्वरूप है हम स्वयं हैं वो तो परमात्मा ने भले ही ये सारी संसार की वस्तुएं हमें दी हैं लेकिन स्वयं आत्मा को परमात्मा ने हमें नहीं दिया है क्योंकि वो तो हम स्वयं ही हैं और जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे आत्मा भी नित्य है हम नित्य हैं सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे नित्य चेतन तत्व है हमारी कभी उत्पत्ति नहीं होती हम शरीर धारण करते हैं परमात्मा शरीर धारण में सहयोग करता है लेकिन आत्मा का अपना स्वरूप तो हमारा अपना ही है ये वो चीज है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं जो हमें देनी है हम अपनी क्या चीज परमात्मा को दे सकते हैं आत्मा की अपनी इच्छा होती है मैं इस कर्म को करूं इस कर्म को ना करूं मैं इस सुख को प्राप्त करूं इस कष्ट को दूर करूं मेरे पास ये ये वस्तुएं होनी चाहिए ये वस्तुएं बाधक हैं ये नहीं होनी चाहिए ये हमारी इच्छा है हमारी अपनी इच्छा है परमात्मा को आत्मा का दान अर्थात परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप अपनी इच्छाओं को बनाना ऐसा परमात्मा ने सृष्टि में जीने का उपदेश दिया है निर्देश किया है वो उपदेश और वो निर्देश जो हम आत्माओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है वो उपदेश और निर्देश जो केवल हमारे लिए ही है आत्माओं के लिए ही है आत्माओं के हित को ध्यान में रख करके दिया गया है जिस उपदेश और निर्देश में परमात्मा के अपने लिए कुछ भी नहीं है जिसमें परमात्मा का बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है ऐसा उसका उपदेश और निर्देश हम अपनी आत्मा को अपनी इच्छा को अपने प्रयत्नों को अपने कर्मों को परमात्मा की आज्ञा और निर्देश के अनुरूप जब बना लेते हैं यही अपने आप को उनको समर्पित करना होता है यही आत्मा का दान परमात्मा के लिए होता है परमात्मा की इच्छा यही है कि सब आत्माएं उचित रीति से व्यवहार करें अपनी खूब उन्नति करें दुखों से दूर हों और मुक्ति को प्राप्त करें परमात्मा की यह इच्छा है परमात्मा की यह सत्कामना है और उसे हम पूरा करते हैं तो परमात्मा को हमने आत्मा को दान किया है दूसरी दृष्टि से देखें तो यह दान कोई दूसरे के लिए दान नहीं है ये जो कथन आ रहा है कि हम परमात्मा के लिए आत्मा आदि का दान करें तो दान के अंदर हम ये अनुभव करते हैं व्यवहारिक दानों में कि हम अपने पास से कोई चीज दूसरे को देते हैं और वो फिर हमारे पास में नहीं रहती है हम अपनी किसी वस्तु का स्वामित्व तो दूसरे को कर देते हैं उसे दूसरे को प्रदान कर देते हैं। यहां परमात्मा को जो आत्मा का दान किया जा रहा है ये परमात्मा के लिए नहीं है और इससे हमारा कोई स्वामित्व हटता नहीं है जब वेद के इन उपदेशों से एक धार्मिक व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि परमात्मा जो ये कह रहा है कि मुझे आप अपनी आत्मा आदि का दान करो तो ये तो मेरे ही हित के लिए है मैं किसी दूसरे को कुछ नहीं दे रहा हूं ये तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूं इस प्रकार से हम संसार में दूसरों को कुछ देते हैं वहां भी वास्तव में हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं उसमें हमारा हित होता है हम अपनी हानि करके अपने धन को न्यून करके दूसरे को देते हैं तो मोटे तौर पर दिखाई देता है जैसे कि हम अपनी हाँ नहीं कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वहां देखा जाए तो हम अपना हित कर रहे हैं हम अपना ही वर्धन कर रहे हैं यहां तो परमात्मा को वास्तव में कुछ दिया ही नहीं जा रहा है केवल उसकी इच्छाओं के अनुरूप अपनी आत्मा को अपनी इच्छाओं को बनाया जा रहा है ज्ञानपूर्वक किया जा रहा है मंत्र में कहा यदंग दास अग्ने अग्ने देने वाले के लिए तुम क्या करते हो भत्रम करिष्यसि भत्र कर दोगे कल्याण कर दोगे उसका हित कर दोगे जो तुम्हें आत्मा आत्मादि का दान करता है उसका आप कल्याण करते हो भद्र करते हो हित करते हो आत्मा को आत्मा की इच्छा को परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बना देना यह मूलभूत अंतर की बात है और जब ये हो जाता है तो बाहर की चीजें भी वो परमात्मा के लिए ही लगने लगती हैं, वो व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग धर्म की वृद्धि और अधर्म के नाश के लिए ही करेगा यद्यपि ये, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है लेकिन अभी परमात्मा ने हमें दे रखा है उतने अंश में हमारा भी स्वामित्व बन जाता है हमें हमारे कर्मों के अनुसार ये शरीर इंद्रियां, बुद्धि परमात्मा ने दी हैं, और कर्म की स्वतंत्रता भी है हम चाहें तो इसका उपयोग परमात्मा की आज्ञा के विपरीत भी कर सकते हैं और परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप भी कर सकते हैं ये स्वतंत्रता हमारा स्वामित्व है ये स्वतंत्रता हमारे स्वामित्व को बताता है जो स्वामी होता है वो उन वस्तुओं का अपनी वस्तुओं का अपनी इच्छा से उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग कुछ भी कर सकता है यह परमात्मा का दिया हुआ शरीर है परमात्मा के दी हुई प्रकृति है लेकिन हमें दी है इतने अंश में अब हमारा स्वामित्व आ गया हमारी इनके उपभोग उपयोग की स्वतंत्रता भी है और जब आत्मा इन साधनों का उपयोग परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करने लगता है तो वो इनको आप प्रदान भी परमात्मा को कर देता है इसलिए यहां जो महर्षि ने आत्मा आदि शब्द का प्रयोग किया यदि प्रारंभिक दृष्टि से देखें तो हमारा अपना तो केवल आत्मा है हम स्वयं हैं और कोई चीज तो हमारी अपनी है ही नहीं परमात्मा की दी हुई है तो यहां आदि शब्द लगाना निरर्थक हो रहा है लेकिन आत्मा आदि आत्मा के अतिरिक्त भी कुछ हम परमात्मा को दे सकते हैं और दे सकते हैं इसका मतलब है हमारा अपना कुछ न कुछ स्वामित्व वहां बन रहा है हम देने में स्वतंत्र हैं तो वो इन शरीरादि के ऊपर लागू होगा और इसका विस्तार कर लें जिस मकान में हम रहते हैं जिन वाहनों का हम प्रयोग करते हैं जो अन्नादि पदार्थ हम खाते हैं जो वस्त्रादि हम पहनते हैं इन सब साधनों का जिन पे हमारा भी स्वामित्व तो है उन सब का प्रयोग उन सब का दान जो परमात्मा के लिए कर देते हैं जो हम अन्य प्राणियों का हित करने के लिए ये सब चीजें उन्हें प्रदान करते हैं यह भी परमात्मा के निर्देश के अनुसार है अन्य प्राणियों का जो हित करते हैं यह भी परमात्मा को ही दान है क्योंकि परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप ये क्रिया की जा रही है दोनों में अंतर नहीं है अंततः एक ही बात है यदंगदाशुषे तम भद्रम करिष्यसि आप उसका भद्रक करोगे भद्रक करते ही हो बड़े निश्चय के साथ में कहा जा रहा है बिना संशय के कहा जा रहा है ये एक आस्तिक के मन की भावना निश्चय होना चाहिए और आगे इसको और दृढ़ता से कहा गया तब एक तत्यम अंगिरा हे अंगिरा, हे प्राणप्रिय परमात्मा एक तब सत्यम ये आपका सत्य व्रत है ये आपका उचित व्रत है ये आपका अटल व्रत है ये सदा रहने वाला है कभी इसमें न्यूनता नहीं आती कभी ये आपका व्रत छूटता नहीं है एक आस्तिक धार्मिक व्यक्ति इस निश्चय के साथ में जीता है उसे इस निश्चय के साथ जीना चाहिए कि परमात्मा का यह अटल नियम है जो देने वाले का भद्र कल्याण करता ही है अचूक है और जब इतना निश्चय किसी की आत्मा में आ जाता है तो उसके हर कर्म परमात्मा के अनुरूप होने लगते हैं भले ही दुनिया उसको कितना भी विपरीत समझे उसका विरोध करे, उसे उनकी परवाह ही नहीं लगती वो बड़े बड़े कष्टों को मृत्यु तक को आसानी से झेल जाता है कि नहीं ये ही करना ये उचित है ये आत्मा शरीर आदि का दान मैंने परमात्मा को किया है मेरा कल्याण ही होगा ये दुनिया वाले मेरा इस शरीर मेरे इस शरीर को ले भी लेंगे मेरे मकान आदि को छीन भी लेंगे मेरे को कोई हानि कर भी देंगे तो भी परमात्मा की तरफ से तो मेरा कल्याण ही होना है परमात्मा इसकी पूरी क्षतिपूर्ति करेगा मेरे को कोई हानि होनी ही नहीं है परमात्मा की व्यवस्था सबसे ऊपर विद्यमान है पत्रों को खोलते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो दोनों सुख की बात की व्यावहारिक और पारमार्थिक इस संसार में जीने के लिए जो आवश्यक है वह भी देते हो और पारमार्थिक यानी मुक्ति सुख भी देते हो ची के मन में यह ना आ जाए कि परमात्मा के अनुसार चलेंगे तो परमात्मा केवल मुक्ति देगा और यहां तो हम तड़पते रहेंगे यहां तो परमात्मा कुछ भी नहीं देगा नहीं परमात्मा यहां भी देता है यहां भी हमारा हित करता है साधनों को देता है उत्तम बुद्धि को देता है अच्छा शरीर देता है और पारमार्थिक सुख तो वो देता ही है धोनो वो देता है और ये जो परमात्मा का नियम है व्रत है स्वभाव है इसके लिए महर्षि क्या लिखते हैं अंगिरा है प्राण प्रिय यह आपका सत्य व्रत है कि स्वभक्तों को परमानंद देना यही आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुखकारक है परमात्मा के इस स्वभाव को समझ के जान के ऐसी कह रहे हैं कि यह आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुखकारक है हमें इस बात का निश्चय हो जाए कि परमात्मा उसके अनुसार चलने वाले का भला ही करता है हित ही करता है व्यावहारिक और पारमार्थिक भला ही करता है कभी अहित नहीं करता है यह अपने आप में कितनी सुख देने वाली बात है समस्त भयों को हटाने वाली बात है समस्त संशयों को हटाने वाली बात है और जब व्यक्ति इतने ऊंचे स्तर पर निर्भय हो जाता है निशंक हो जाता है संशय रहित हो जाता है उलझनों से रहित होता है तो कितना सुख और आनंद उसको होगा उसको किसी प्रकार का तनाव नहीं कि मैं ये करूंगा तो कहीं हानि ना हो जाए मेरे को मेरा अहित ना हो जाए इस संशय से मुक्त इस तनाव से मुक्त पूर्ण निर्भय और निर्द्वंद्व होकर के निश्चिंत होकर के अटल रूप से इसी मार्ग पर बढ़ता जाता है और ऐसा ही महर्षि के जीवन में हमें दिखाई देता है उनका सारा जीवन परमात्मा को दान दिया हुआ हो ऐसा जैसे वो करते चले जा रहे थे उन्होंने कुछ भी किया उसका जितना भी विरोध हुआ लेकिन करते वो परमात्मा के अनुरूप रहे परमात्मा की इच्छा के अनुरूप करते रहे और इसलिए अंत समय में ये बोल गए हे परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो वो परमात्मा की इच्छा के अनुरूप ही चलते रहे पूरे जीवन और उसके अनुरूप जो भी कुछ आ गया तो कोई बात नहीं है वो परमात्मा की इच्छा के अनुरूप चले तो परमात्मा की तेरी इच्छा पूर्ण हो मैंने किया ऐसा और उन्हें विश्वास था कि वो, भत्रम वो भत्र कर वो भद्र ही करेगा किसी और की इच्छा पूर्ति की उनको चिंता नहीं थी परमात्मा की चिंता थी यही उनको परम अत्यंत आनंददायक था इस मंत्र में जिस प्रकार अग्नि एक संबोधन दिया गया उसी तरह से अंग और अंगीरा ये दो संबोधन और दिए गए उसी अग्नि को अत्यंत प्रिय निकट प्राण प्रिय इन शब्दों से कहा गया और यह ध्यान देने की बात है कि ये दोनों शब्द भी अकार से ही शुरू होते हैं जैसे अग्नि शब्द अकार से शुरू होता है वर्णमाला का पहला वर्ण अ अग्नि वहां से प्रारंभ होते है अ का उच्चारण सबसे सरल सबसे प्रथम रूप से किया जा सकता है अंग में भी अ है और अंगीरा में भी आ है और स्वरों की दृष्टि से दो स्वर हैं अग्नि में अ के बाद में ई है इकार है अंग में दो अकार है और अंगीरा में अ के बाद में फिर एक ई है वर्णमाला में भी हम अ के बाद में फिर अ का ही भाग आता है आ और फिर ई दूसरा स्वर आता है ई इनका प्रयोग करते हुए इनका आधार लेते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया यह अत्यंत आत्मीय परमात्मा को संबोधन है और हर आस्तिक को हर धार्मिक को मन में इसी प्रकार का भाव रखते हुए निर्भय हो करके अपने जीवन को परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलाना चाहिए अंदर ये विश्वास बना रहे कि हे अंग दासु से तम भद्रम करीष्य आप उसका कल्याण करोगे मेरा कल्याण करोगे तवेतत ए तत्यम अंग ये आपका सत्य व्रत है अटल व्रत है मंत्र के भावों को मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे Oh